महाभारत आदि पर्व सप्तमोध्याय देवता और दैत्य आदि के अंशावतारों का दिग्दर्शन जन्मे जय देवानाम दानवानाम दानवा गंधर्वो रघराक्ष हिंस व्याघ्र मृगा पंडगा भूताम भगवन्नम श्रोतमीक्षा तत्माषेश महात्म जन्म कर्मचतापुरश जन्मेज कहा भगवन् मैं में अंशत उत्पन्न हुए देवता दानो गंधर्व नाग राक्षस सिंह व्याघ्र हरिण सर्प पक्षी एवं संपूर्ण भूतों के जन्म का वृतांत यथार्थ रूप में सुनना चाहता हूँ मनुष्यों में जो महात्मा पुरुष हैं उनके तथा इन सभी प्राणियों के जन्म कर्म का क्रमशः वर्णन सुनना चाहता हूँ वै सम्पान वाच मानुषेश मनुष्येन्द्र संभूता ये दिव प्रथम दानवास्व तहसे वक्षा शर्व विप्रच्तेख्या आसी दान वर्षभ जरासंधती ख्यात स आसिन्मनुजर्षभ दिते पुत्रस्त राज्यकशिपुस्मृत सनुषे लोके शिशुपाल श वैसम पाजीबोली नरेन्द्र मनुष्यों में जो देवता और दानव प्रकट हुए थे उन सब के जन्म का ही पहले तुम्हें परिचय दे रहा हूँ विप्रचित नाम से विख्यात जो दानवों का राजा था वही मनुष्यों में श्रेष्ठ जरासंध नाम से विख्यात हुआ राजन हिरण्यकश्यपू नाम से प्रसिद्ध जो द्वितीय का पुत्र था वही मनुष्यलोक में नरश्रेष्ठ शिषुपाल के रूप में उत्पन्न हुआ संह्रादृति विख्यात प्रहलादस्ुजस्तु सल्यति जे वालीकुंगव अनुह्लादस्तु तेजस्वी यो भूख्या तो जघन्यज धृष्ट के प्रहलाद का छोटा भाई जो संह्लाद के नाम से विख्यात था वही बाल्िक देश का सुप्रसिद्ध राजा शल्य हुआ प्रहलाद का ही दूसरा छोटा भाई जिसका नाम अनुहलाद था धृष्ट केतु नामक राजा हुआ यस्तु राजिर्नाम दैत्य परिकीर्ति द्रोम इतभिविख्यात स आशी पार्थिव राजन जो शिवी नाम का दैत्य कहा गया है वही इस पृथ्वी पर द्रुम नाम से विख्यात राजा हुआ बास्को नाम यस्ते साम आसीद तम भगदत्त ख्यात स यगे पुरुष शब असरो में श्रेष्ठ जो बास्कल था वही नरश्रेष्ठ भगदत्त के नाम से उत्पन्न हुआ अय शिरा अश्वशिरा अय शंकुश वीज्यवान् तथा मुर्धा गगनमुर्धा चेगवां शाद्र पंचम पंचईते जगिरे राज्यों महासुरा कैकेय सो महात्म पार्थिवर्षंभ सतमा केतुनामीर्तिख्यात प्रतापवान् जाती ख्यात सोग्रकर्मा न स्वर्नोतिख्यात श्रीमस्हासुर उग्रसेने ख्यात उग्रकर्मा नाधिप यस्त स्वती थी विख्यात श्रीमान सिन्महाुर अशोको नाम महावीय पर तस्माजो यस्तु राजस्व पति स्मृत दैते योभवद्रजा हादक्यो मृज वृषपर्वे विख्यात श्रीमस्तु महासुर दीर्घ प्रज्यात पृथिव्याृप अजक स्वभरो राजसीपर्वण स साल्वती विख्याथिव्याभुवनिपग्रीवतित सत्मा जो महासुरा रोचमान ख्यात पृथिव्या सोबवन्नीप सूक्ष्मस्तु मतिमा की बृहद्रथि ख्यात क्षिता विख्यातो तुन्ड्ति यसीदसुरोम सेनाबिंदुरी ख्यात स बभुवराधिपुपन्नासा असुराण बलान जिन्नामस भुविख्यात विक्रम एक ख्यात आसीज यस्त महासुर है प्रतिंध्य ख्या बभूव प्रतिपाक्षस्तु दें चित्र योधी महासुरा चित्रधर्मे विख्यात खितावासी पार्थिव हरस्तरीय हर वीर आशीज्योदानवोत्तम सुबा विख्यात श्रीमानी पार्थिव अहरस्तु महातेज शुप्क्ष भयंकर बाल्यको नाम राज स बभूव प्रस्थित क्षित्रश्चंद्रवक्स्तू य आसीद शुरोत्तम मुंजकेश ख्यात श्रीमानशीत पार्थिव निकुंभस्वजित सख्ये महामतिर भूमौ भूमिपतिश्रेष्ठो देवाधिपति स्मृत सर्भो नम य दैतेयाना महासुर गौरवोंम राजस्थभव नरोत्म कुपटस्तु महाविलय श्रीमान राजन महावल श्रीमराजन्महाश्विख्या क्षुत जग्ञे महीपति क्रथस्तु राजनराजर्षी क्षितौ जे महासुर पावते यही ख्यानाचल सीभ द्वितीयसलभस्तेषासुरा बभूव प्रहलादो नाम बाईक सबभुवराधिप चंद्रस्तु दिज्रेष्ठो लोके ताराधिपोपम चंद्रवर्मेत विख्यात कांबोजा दराधिप अर्क्या युदानवपुंग ऋषिको नामषि बुवृपसम मृतप विख्यात य आशीदुरो पश्चिमूपक नृप नृपसम गवीठस्तु महातेजा प्रख्या महासुर द्रुमसेन ख्यात पृथिव्या सौ भवनृप मयूर विख्यात श्रीमस् सीख्या बभूव पृथिवीपति सुपर्णितख्यात तस्माबरजस्वय कालकीर्ति ख्यात पृथिव्याभवनृप चंद्रहंते यस्तेषा प्रवरो प्रवुरसुर शुनको नाम से सभुवराधिप ना विनाशनस्थ चंद्रश्या महासुर जानकीरनाम विख्यातोभवन्मुजाधि या उक्तो दीर्घ जीवस्तुकौरभ्य उक् वर्षभ काशीराज सभीख्यापते गृह तो शुसुयं तो सृहकार केुमर्दन सक्राथिख्या बभूव अश्वसिरा अयस्थिरा अश्वशिरा वीर्यवान्य और गगनमूर्धर राजन ये पांच महापराक्रमी महादैत्य केवल देश के प्रधान प्रधान महात्मा राजाओं के रूप में उत्पन्न हुए उनसे भिन्न भिन्नकेतमान नाम से प्रसिद्ध प्रतापी महान असुर अमितौजा नाम से विख्यात राजा हुआ जो भयानक कर्म करने वाला था स्वरभानु नाम वाला जो श्री संपन्न महान असुर था वही भयंकर कर्म करने वाला राजा उग्रसेन कहलाया अश्व नाम से विख्यात जो श्री संपन्न महान असुर था वही किसी से परास्त न होने वाला महापराक्रमी राजा अशोक हुआ राजन उसका छोटा भाई जो अश्वपति नामक दैत्य था वही मनुष्यों में श्रेष्ठ हार्दिक के नाम वाला राजा हुआ वृथपर्व नाम से प्रसिद्ध जो श्रीमान महादैत्य था वह पृथ्वी पर दीर्घ नामक राजा हुआ राजन बृस्परवा का छोटा भाई जो अजग था वही इस भूमंडल में शाल्व नाम से प्रसिद्ध राजा हुआ अश्वग्रीव नाम वाला जो धैर्यवान महादैत्य था वह पृथ्वी पर रोचमान नाम से विख्यात राजा हुआ राजन बुद्धिमान और यशस्वी सूक्ष्म नाम से प्रसिद्ध जो दैत्य कहा गया है वह इस पृथ्वी पर बृहद्रथ नाम से विख्यात राजा हुआ है असुरों में श्रेष्ठ जो तुहुंड नामक दैत्य था वही यहां सेनाबिंदु नाम से विख्यात राजा हुआ असुरों के समाज में जो सबसे अधिक बलवान था वह ईशुपाद नामक दैत्य इस पृथ्वी पर विख्यात पराक्रमी लग्नजीत नामक राजा हुआ एक चक्र नाम से प्रसिद्ध जो महान असुर था वही इस पृथ्वी पर प्रतिबिंध नाम से विख्यात राजा हुआ विचित्र युद्ध करने वाला महादैत्य विरूपाक्ष इस पृथ्वी पर चित्र धर्म नाम से प्रसिद्ध राजा हुआ शत्रुओं का करने वाला जो वीर हर था, वही सुबाहु नामक श्री संपन्न राजा हुआ, शत्रु पक्ष का विनाश करने वाला महातेजस्वी अहर इस भूमंडल में बाल्िक नाम से विख्यात राजा हुआ चंद्रमा के समान सुंदर मुख वाला जो असुरश्रेष्ठ निचंद्र था वही मुंज के इस नाम से विख्यात श्री संपन्न राजा हुआ परम बुद्धिमान निकुंभ जो युद्ध में अजय था वह इस भूमि पर भूपालों में श्रेष्ठ देवाधिप कहलाया दैत्यों में जो सरभ नाम से प्रसिद्ध महान असुर था वही मनुष्यों में श्रेष्ठ राजर्षि पौरव हुआ राजन महापराक्रमी महान असुर कुपट ही इस पृथ्वी पर राजा सुपार्श्व के रूप में उत्पन्न हुआ महाराज महादैत्य क्रथ इस पृथ्वी पर राजर्षि पार्वती के नाम से उत्पन्न हुआ उसका शरीर मेरु पर्वत के समान विशाल था असुरों में सलभ नाम से प्रसिद्ध जो दूसरा दैत्य था वह बाल्हिक वंशी राजा प्रहलाद हुआ दैत्य श्रेष्ठ चंद्र इस श्लोक में चंद्रमा के समान सुंदर और चंद्रवर्मा नाम से विख्यात काम्बोध देश का राजा हुआ अर्क नाम से विख्यात जो दानवों का सरदार था वही नरपतियों में श्रेष्ठ राजर्षि ऋषिक हुआ नृपसिरोमणे मृतपा नाम से प्रसिद्ध जो श्रेष्ठ असुर था उसे पश्चिम अनुपदेश का राजा समझो गविष्ट नाम से प्रसिद्ध जो महातेजस्वी असुर था वही इस पृथ्वी पर ध्रुमश्रेन नामक राजा हुआ मयूर नाम से प्रसिद्ध जो श्रीमान एवं महान असुर था वही विश्व नाम से विख्यात राजा हुआ मयूर का छोटा भाई सुपर्ण ही भूमंडल में काल नाम से प्रसिद्ध राजा हुआ दैत्यों में जो चंद्रहंता नाम से प्रसिद्ध श्रेष्ठ असुर कहा गया है वही मनुष्यों का स्वामी राजर्षि सुनक हुआ इसी प्रकार जो चंद्रविनाशन नामक महान असुर बताया गया है वही जानकी नाम से प्रसिद्ध राजा हुआ कुरुश्रेष्ठ जन्मेजय दीर्घ नाम से प्रसिद्ध दानव ही इस पृथ्वी पर काशीराज के नाम से विख्यात था सिंहिका ने सूर्य और चंद्रमा का मान मर्दन करने वाले जिस राहु नामक ग्रह को जन्म दिया था वही यहाँ क्राच नाम से प्रसिद्ध राजा हुआ दना आयुषस्तुपुत्रान चतुर्नाम प्रवरो सुर विरो नाम तेजस्वी वसुमित्रो नृप स्मृत के चार पुत्रों में जो सबसे बड़ा है वह विक्षर नामक तेजस्वी असुर यहां राजा वसुमित्र बताया गया है द्वितीय विक्षराध्यस्तु नराधिप महासुर पांड राष्ट्राधिपति विख्यात शोभवन नराधिप विक्षर से छोटा उसका दूसरा भाई बल जो असुरों का राजा था पांड्य देश का सुविख्यात राजा हुआ बलिवीर इस ख्या यस्वासीदुर पौंड्रमाक बभूव स नाधिपह महाबलिवीर नाम से विख्यात जो श्रेष्ठ असुर असुरक्षर का तीसरा भाई था पौंड्रमात्यक नाम से प्रसिद्ध राजा हुआ इति वृत्त विख्या महासुर मणिमान जर्षि स बभुव न राजन जो वृत्त नाम से विख्यात और विक्षर का चौथा भाई महान असुर था वही पृथ्वी पर राजर्षि मणिमान के नाम से प्रसिद्ध भूपाल हुआ क्रोध हेतिस्य बभुवावर जोसुरा दंडविख्यात स आसी नृपति क्षित क्रोध नामक असुर जो उसका छोटा भाई काला के पुत्रों में तीसरा था वह इस पृथ्वी पर दंड नाम से विख्यात नरेश हुआ क्रोधवर्धन इतम परिकृत दंडधार इत्यात इत्य सोपवन मनुजर क्रोधवर्धन नामक जो दूसरा दैत्य कहा गया है वह मनुष्यों में श्रेष्ठ दंडधार नाम से विख्यात हुआ काले या नाम तु याना पुत्रा तेषाष्टौ नाधि जगी शाहूल शूल विक्रमाश्रेष्ठ कालेय नामक दैत्यों के जो पुत्र थे उनमें से आठ पृथ्वी पर सिंह के समान पराक्रमी राजा हुए मगधे सूर्यहशेष हसे पार्थिव अष्टा प्रवहस्ते महासुरा उन आठों कालियों कालियों में श्रेष्ठ जो महान असुर था वही मगध देश में जय नामक राजा हुआ द्वितीयस्तु ततस्ते साहयोपम अपराजितं सभूव नाधिप तृतीयस्तु महातेज महामारहासुर निषादाधिपतिर्ज्ञे भुवि भीम पराक्रम तीसरा जो महान तेजस्वी और महामायावी महादैत्य था वह इस पृथ्वी पर भयंकर पराक्रमी निषाद नरेश के रूप में उत्पन्न हुआ तन्तमो यस्तु चतुर्थ चतु पर श्रेणि महानीत विख्यात क्षितौराज तमह कालियों में से ही एक जो चौथा बताया गया है वह इस भूमंडल में राजर्षि प्रवर श्रेणीमान के नाम से विख्यात हुआ पंचम स्वभाव तेषा प्रवरो जो महासुर महोजा इध विख्यात बभुवेह परम तप कालेजों में जो पंच पाँचवा श्रेष्ठ महादैत्य था वही इस इस्लोक में शत्रुतापन महोजा के नाम से विख्यात हुआ षठस्तु मतिमा जो वै तेषाचीन महासुर अभिथि विख्यात क्षितौराषि सतभ उन कालियों में जो छठा महान असुर था वह भूमंडल में राजर्षि शिरोमणि अभि के नाम से प्रसिद्ध हुआ समुद्र साम एवा स्थस्भवगणा चितो धर्मार्थ विस्तुतः असुर राजा समुद्रसेन हुआ जो समुद्र पर्यंत पृथ्वी पर सब और विख्यात और धर्म एवं अर्थ अर्थत का ज्ञाता था बृहंदास्तेषा कालेम नादिप बभूव राजा धर्म आत्मा सर्वभूत राजन कालियों में जो आठवां था वह बृहत् नाम से प्रसिद्ध सर्वभूत हितकारी धर्मात्मा राजा हुआ कुक्षस्वराज अनुविख्या महाबल पार्वती ख्यानाचल सन्नि महाराज दानवों में कुक्षी नाम से प्रसिद्ध जो महाबली राजा था वह पार्वती नामक राजा हुआ जो मेरुगिरि के समान तेजस्वी एवं विशाल था कृतनस्य महावीर श्रीमान राजा महासुरक्षात जग्गे पति महापराक्रमी कृतन नामक जो श्री सम्पन्न महान असुर था वह भूमंडल में पृथ्वी प्रति राजा सूर्याक्ष नाम से उत्पन्न हुआ असुराणाम तो यह सूर्य श्रीमस्व महासुर दर्दो नाम बाहिकोबर सर्वह क्षिता असुरों में जो सूर्य नामक श्री सम्पन्न महान असुर था वही पृथ्वी पर सब राजाओं में श्रेष्ठ दर्द नामक बाल्हिक राजा हुआ गण क्रोध बसो नाम यस्ते राज तथा नाधिप राजोधवश नामक जिन असुर गणों का तुम्हें परिचय दिया है उन्हीं में से कुछ लोग इस पृथ्वी पर निम्नाकित वीर राजाओं के रूप में उत्पन्न हुए मद्रक सिद्धार्थ कीटक स्था सुवीर सुबाह महावीरो रथो विचित्रीमच भूमिप चीरवास कौरभ्य भूमिपाल मत द्रस्नाशीन दुर्जय्च दानवीच नृपसादूलो राजा चल आषाढ़ो वायुवेगस्त भूरतेजा तथा च एकलव्य सुत्राट गोमुख कारूसका क्षेम धुरते तथा चुतायुरभ बृहस्थे न्षेमोग्रतीर्थ कुहुकू नप मतिमा मनुष्यंद्र ईश्वर चेत मद्रक मद्रकर्णभेष्ट सिद्धार्थ तीटक सुवीर सुबाहु महावीर बाल्हिक क्रथ विचित्र सुरथ चिरवासा भूमिपाल दक्दानो दुर्जय नृश्रेष्ठ रुक्मी राजा जन्मेजय आषाढ़युवेग भूरितेजा एकलव्य सुमित्र वाटान गोमुख करुष देश के अनेक राजा क्षेम धूर्ति श्रुतायु उद्वह बृहस्सेन क्षेम उग्रतीर्थ कलिंग नरेश कु तथा परम बुद्धिमान मनुष्यों का राजा ईश्वर गणाक्रोध बसा दे सन राजो भव जाता पुरा महाभागो महाकृति महाबल इतने राजाओं का समुदाय पहले इस पृथ्वी पर क्रोधवश नामक दैत्य गण से उत्पन्न हुआ था ये सब राजा परम सौभाग्यशाली महान यशस्वी और अत्यंत बलशाली थे काल नेत दान वह राम महाबल सक विख्यात उग्रसेन असुतो बली दानो में जो महाबली कालनेमी था वही राजा उग्रसेन के पुत्र बलवान कंस के नाम से विख्यात हुआ यस्ता को ना देवराज समुदृति स गंधर्व प्रतिमुख्यराधिप इंद्र के समान कांतिमान राजा देवक के रूप में पृथ्वी पर श्रेष्ठ गंधर्व राज ही उत्पन्न हुआ था बृहस्पतिर्बृत्कृतिर्देव भारत अंसाद्रोणम समुत्पन्नम भारद्वाज अयो निजम भारत महान देवर्षि बृहस्पति के अंश से अयोनिज़ निज भरद्वाज नंदन द्रोण उत्पन्न हुए यह जान लो धन्व नाम सर्वास्त्र सर्वाश्र विदुतम महाकृति महातेजास मुनजेश्वर निपश्रेष्ठ राजा जिनमें जय आचार्य द्रोण समस्त धनुर्धर वीरों में उत्तम और संपूर्ण अस्त्रों के ज्ञाता थे उनकी कीर्ति बहुत दूर तक फैली हुई थी वे महान तेजस्वी थे धनुर्वेद धनुर्वेदे चय तम वेदि वरिष्ठम चित्र कर्माणम द्रोणम स्वकुलर्धनम वेद वेदवेत्ता विद्वान द्रोण को धनुर्वेद और वेद दोनों में सर्वश्रेष्ठ मानते थे वे विचित्र कर्म करने वाले तथा तो अपने कुल की मर्यादा को बढ़ाने वाले थे महादेवात काभ्या काम क्रोधाच भारत एक उपन्ना जेशूर परम तप अश्वस्था महावीर शत्रुपक्ष भयावह वीर कमलपत्राक्षितावासीधिप भारत उनके यहाँ महादेव यम काम और क्रोध के सम्मिलित अंश से शत्रु संतापी सूर्यीर अश्वस्थामा का जन्म हुआ जो इस पृथ्वी पर महापराक्रमी और शत्रु पक्ष का संहार करने वाला वीर था राजन उसके नेत्र कमल दल के समान विशाल थे जज्ञरे बस गंगायाम वशिष्ठ से चापे लोगा महर्षि वशिष्ठ के साप और इंद्र के आदेश से आठों वसु गंगा जी के गर्भ से राजा शांतनु के पुत्र रूप में उत्पन्न हुए तेषा अवरजो भीष्म अभयकर मति मतिमान भेद विद्वाग् उनमें सबसे छोटे भीष्म थे जिन्होंने कौरव वंश को निर्भय बना दिया था वे परम बुद्धिमान, वेदवेत्ता, बुद्धमान शत्रु पक्ष का संहार करने वाले थे यो युद्ध महातेजा भार्गवीण महात्म आम संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों के विद्वानों में श्रेष्ठ महातेजस्वी भीष्मी महात्मा जमदग्नि नंदन परशुर जी के साथ युद्ध किया था यसुराजन रब तो महाराज जो कृप नाम से प्रसिद्ध ब्रह्मषि इस पृथ्वी पर प्रकट हुए थे उनका पुरुषार्थ असीम था उन्हें रुद्रगण के अंश से उत्पन्न हुआ समझो शकुन नाम ये राजा लोके महारथ द्वापरम संभूतम राजन जो इस जगत में महारथी राजा शकुनी के नाम से विख्यात था उसे तुम द्वापर के अंश से उत्पन्न हुआ मानो वह शत्रुओं का मान मर्दन करने वाला था सात्य के सत्य विष्णे कुलोद जग्गे पक्षा सज्ञे मरुता देवादन वृष्णिवश का भार वहन करने वाले जो सत्य प्रतिज्ञ शत्रु मर्दन सात्यकी थे वे मरुद देवताओं के अंश से उत्पन्न हुए थे दृपदस्व राजभवदा मानुषे नृपलोकशस्त्र भृताम राजा जन्मे जय संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ राजर्षि ध्रुपद भी इस मनुष्यलोक में उस मरुद गण से ही उत्पन्न हुए थे तत स कृतवर्माणम विद्ये अब तम प्रतिम अभअकारणम क्षत्रियतम महाराज अनुपम कर्म करने वाले क्षत्रियों में श्रेष्ठ राजा कृतवर्मा को भी तुम मरुद्गणों से ही उत्पन्न मानो मरुताम संजातम मरुतादन विराष्ट्र शत्रुराष्ट्र को संताप देने वाले सत्रु मर्दन राजा विराट को भी मरुद मरुद्रोण से ही उत्पन्न समझो अरिष्ठाया पुत्रो हंस इत्युत स गंधर्व प्रति कुन् स विभर्धन धृतराष्ट्री ख्या कृष्णदेपात्मज दीर्घबा महातेजा प्रज्ञा चक्षुर्नराधिपतुर्दोषाद से अंधेभिजाजत अरिष्ट का जोहंस जोहस नाम से विख्यात गंधर्भरास्ता वही कुरुवंश की वृद्धि करने वाले व्यासनंदन धृतराष्ट्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ धृतराष्ट्र की बाहें बहुत बड़ी थी वे महातेजस्वी नरेश प्रज्ञा अंधे थे वे माता के दोष और महर्षि के क्रोध से अंधे ही उत्पन्न हुए वावर जो भ्राता महासत् महाबल स पांडुत विख्यात सत्य धर्मरत अत्रे सोम सो महाम पुत्र अत्रि शब्द से यहाँ सूर्य को ग्रहण किया गया है नीलकंठ ने भी यही अर्थ लिया है उन्हीं के छोटे भाई महान शक्तिशाली महावली पांडु के नाम से विख्यात हुए वे सत्य धर्म में तत्पर और पवित्र थे पुत्रवानों में श्रेष्ठ और बुद्धिमानों में उत्तम परम सौभाग्यशाली विदुर को तुम इस श्लोक में सूर्यपुत्र धर्म के अंश से उत्पन्न हुआ समझो कले रंशस्त संयि दुर्योधन और नृप दुर्बु दुर्मति कुरुणाम बुद्धि और दूषित विचार वाले कुरुकुल कलंक राजा दुर्योधन के रूप में इस पृथ्वी पर कली का अंश ही उत्पन्न हुआ था जगतो यस्तु सर्वस्य विद्धिष्ट कलिपुरुषः जगत युष्वास पृथ्वी पृथिवीपते राज वह कलीस्वरूपुरुष सबका देश पात्र था उसने सारी पृथ्वी के वीरों को लड़ाकर मरवा दिया था येन उदयम भूतांतक्रात्रा जगरे उसके द्वारा प्रज्वलित की हुई वैर की भारी आग असंख्य प्राणियों के विनाश का कारण बन गई। के राक्षस भी मनुष्यों में दुर्योधन के भाइयों के रूप में उत्पन्न हुए थे शतम दुस्साहसनादीना सर्वेशा क्रूर कर्मणाम दुर्मुखो दुस्सह नुकीर्ति दुर्योधन सहा जा वैश्या पुत्रो झुष्स धृतराष्ट्र शताधिक उसके दुस्सासन आदि सौ भाई थे वे सभी क्रूरता पूर्ण कर्म किया करते थे दुर्मुख दुस्सह तथा अन्य कौरव जिनका नाम यहाँ नहीं लिया गया है दुर्योधन के सहायक थे भरतश्रेष्ठ धतराष्ट्र के भी सब पुत्र पूर्व जन्म के राक्षस थे धृतराष्ट्रपुत्र धुषु वैश्य जातीय स्त्री से उत्पन्न हुआ था वह दुर्योधन आदि सौ भाइयों के अतिरिक्त था जन्मेजय वाच जन्मेजय ने कहा प्रभो धितष्ट्र के जो सौ पुत्र थे उनके नाम मुझे बड़े छोटे के क्रम से एक एक करके बताइए वैशंपावाच दुर्योधन जुजुस्सुस् राधन दुस्सासनस्तुसो दुस्सल दुर्मुखस् तथा परणश्चल सुोचन विन्दांदौ दुर्धस सुबादुषर्षण दुर्मर्षण दुर्मुखस् दुष्कण कर्ण एव चित्रौपचित्रौ चि चारु चित्र दुर्मो दुष्प्रदर्स विभित्सु विकट सह वूर्णनाभ पद्मनाभ सदानंदोपनंदक सेनापति सुसैनश कु कूंडोदर दर्व। सुवर्मा दुर्विरोचन अयो बाहू महाबाहू चित्तचापुकुंडलौ भीम बेगो भीम बलो बलाकी भीम विक्रमौ उग्रायुधो भीमसर कनकायुर्दृणायुध दृढ़वर्मा दृढ़ क्षत्र सोमकर्ति दृढ़ोदर जरा संधो जरासन्धो दृढ़सन्ध सत्यस्रवाग उग्रस्रवा उग्रसेन क्षेम मूर्ति तथा चपराजित पंडित को मिथालाक्षुदुराध दृढ़हस्त सुहस्त वातवेग सुसौ आदिकेतुर्ब्वासी नागदत्ता नुजायिनौ कवची नृषि दंडी दंडधारो दुर्भ्र उग्रो भीमरथो वीरो वीरबालोलुप अभो रौद्रकर्मा चथा जीर्णत अनाध कुंडेदीरा दीर्घलोचना दीर्गबा महाबाहुव्यूढ़ोकण कांगत कुेत्रक दुस्सला चता बोले राजन राजनौ पहला दुर्योधन दूसरा युधिषु तीसरा दुस्शासन चौथा दुस्सह पाँचवा दुस्सल छठवा दुर्मुख सातवा विभिन्ति आठवा विकर्ण नौवा जलसंध दसवा सुलोचन ग्यारह विंद बारह अनुबिंद तेरह दुर्धर्ष चौदह बाहु, पंद्रह दुस्प्रदर्शन, सोलह दुर्मर्शन सत्रह दुर्मुख अट्ठारह दुष्कर्ण उन्नीस कर्ण बीस चित्र इक्कीस उपचित्र बाईस चित्राक्ष तेईस चारू चौबीस चित्रांगत पच्चीस दुर्मद छब्बीस दुष्धर्ष सत्ताईस विष्णु अट्ठाईस विकट उनतीस सम तीस उर्णनाम इकतीस पद्मनाभ बत्तीस नन्द तैंतीस उपनंद चौंतीस सेनापति पैंतीस सुषेण छत्तीस कुंडोधर सैंतीस महोदर अड़तीस चित्रबाहू उनतालीस चित्रवर्मा चालीस वर्मा इकतालीस दुर्विरोचन बयालीस अजोबाहु तिरालीस महाबाहु चवालीस चित्रचाप पैंतालीस कुंडल छियालीस भीमवेग सैतालीस भीमबल अड़तालीस बाल बलाकी उनचास भीम पचास विक्रम इक्यावन उग्रायुध बावन भीमसर तिरपन कनकायु चौवन दृढ़ायुध पचपन दृढ़वर्मा छप्पन दृढ़ छत्र सन्तावन सोमकीर्ति अंठावन अनूदर उनसठ दरासंध साठ दृढ़संध इकसठ सत्यसंध बासठ सहस्रवा तिरसठ उग्रश्रवा सवा चौसठ उग्रसेन पैंसठ छेमूर्ति छसठ पराजित और सड़सठ पंडितक अड़सठ विशालाक्ष उनहत्तर दुराधन छहत्तर दृढ़ सहस्त्र सुहस्त सुहस्त्र बहत्तर वातविक सुवर्चा सुवरछा चौहत्तर आदित्य केतु पचहत्तर बहुवासी छिहत्तर नागदत्त सतहत्तर अनुयायी अठहत्तर कवचि उन्यासी निसंगी अस्सी दंडी इक्यासी दंडधार बयासी ननुरग्रह तिरासी उग्र चौरासी भीमरथ पचासी वीर छियासी वीरबाहू सतासी अलोलुक अठासी अभय नवासी रौद्रकर्मा नब्बे दृढ़रथ इक्यानवे अनादृश्य बयानबे कुंडेदी तिरानबे विरावी चौरानवे दीर्घलोचन पंचानवे दीर्घबाहू छियानवे महाबाहु सन्तानवे बिढ़ोरू अंठानवे कनकांगद निन्यानवे कुंडज और सौ चित्रक ये धितराष्ट्र के सौ पुत्र थे इनके सिवा दुस्ला नाम की एक कन्या थी